अधिकार दिए हैं इसने अनमोल जीवन में बढ़ सके बिन अवरोध हर साल 26 जनवरी को होता है वार्षिक आयोजन लाल किले पर होता है जब प्रधानमंत्री का भाषण नई उम्मीद और नए पैगाम से करते हैं देश का अभिवादन अमर जवान ज्योति इंडिया गेट पर अर्पित करते श्रद्धा सुमन दो मिनट के मौन धारण से होता शहीदों को शत शत नमन सौगातों की सौगात है गणतंत्र हमारा महान है आकार में विशाल है हर सवाल का जवाब है संविधान इसका संचालक है हम सब, हम सब का वो पालक है, है। लोकतंत्र जिसकी पहचान था था है हम सबकी सब ये शान है, है। गणतंत्र हमारा महान है गणतंत्र हमारा महान है गणतंत्र हमारा महान है अभी आप सुन रहे थे गणतंत्र दिवस पर कविता देखो 26 जनवरी आई